नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को और आज संडे है संडे आपका छुट्टी का दिन है और एक बजे आप सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुनते हैं जहां पर हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं तो काफी अच्छा लगता है हमें भी और आप सभी का रिस्पॉन्स एस के जरिए मिलता है तो बहुत खुशी होती है को जो स्टोरी अच्छी लगती हैं उनके लिए खास आप प्यार भेजते हैं तो यही प्यार बना के रखिएगा और आइए आज के इस कार्यक्रम के सलामी जिंदगी के खास मेहमान हमारे साथ हैं सना बाई ए गुजर जिनसे हम लोग बात करेंगे और एज ए प्रोफेशन वो टीचर रहे हैं मेंटली रिटायर्ड बच्चों को पढ़ाते रहे हैं और अभी सिक्सटी रनिंग है लेकिन फिर भी हेल्दी वेल्दी अपने आप को मेनटेन कर रहे हैं और इस उम्र में भी वो यात्राएं वगैरह कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से सना ए गुजर का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सनाब भाई मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे मैं में गुर्जर जब परिवार में आई व्यक्ति है और सभी शिक्षक लाइन में शिक्षण में जुड़ा हुआ है आ, अपना जन्म वगैरह कहाँ हुआ मेरा जन्म गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर में कलोल तालुका में जन्म हुआ मेरा बर्थ डे है टू थ्री उन्नीस सौ पचास मैंने चाइल्ड के, के लिए दिल्ली में एक ए, आरसीआई कोर्स किया जिनके बोलते मेंटल के लिए स्पेशल बीएड कोर्स होता है मैंने पहले ही नॉर्मल बीएड भी किया था और इनके बाद मैं जब सर्विस में गया तो यही मैंने दूसरा कोर्स किया ये जो स्पेशल कोर्स होता है ये कितने दिन का होता है और कौन कर सकते छ मास कोर्स रहते हैं छ मास का कोर्स होता है दूसरा बी एड वो नॉर्मल जिसने बी किया है और जिस जिसने वही उस सेंटर में काम करने का इच्छा है वही कर सकते हैं अच्छा अच्छा बाकी नहीं। बाकी नहीं एक बात पूछना चाहूँगा जैसे जो नॉर्मल शिक्षक हैं नॉर्मल टीचर्स हैं वो लोग जो पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों के साथ रहते हैं तो ये मेंटली रिटायर्ड बच्चों के साथ काम करना हमें क्या डिफरेंस है बदलाव जो नॉर्मल चाइल्ड है वो वाणी से समझते हैं सुनने से समझते हैं लिखने से समझ सकते हैंटली रिटाय उनका शारीरिक विकनेस बहुत होती है और मेंटली पावर उनका आईक्यू कम से कम फाइव आईक्यू से 35 तक होता है जो 35 आईक्यू होता है वो बालक कम से कम क्या स्टैंडर्ड के शिक्षा पढ़ सकते हैं और वो सिखाने में तो क्या होता है कि नॉर्मल के लिए टेक्सट बुक होती है जैसे हमारे पास इनका प्रोजेक्ट होता है देखो कि हमारे कहा एक सीर दिखाना है तो पहले हम हमारे पास जो लड़का होता है उनको बोलते हैं देखो सीर और ये सीर बता सबको बता देते हैं बाद में बोर्ड में हम सीर चित्र लगाते हैं और बोलते हैं कि ओ शिर और ओ शिर बाद में मैं स्टैचू लगाता हूँ साइड में टेबल पर देखता है कोई ओ शिर है ओ शिर है ओ शिर ऐसे हम एक सप्ताह में हर रोज दो तीन बार हर एक लड़के को प्रैक्टिस करते ऐसे वो वो समझ देते कि वो मेरा सिर है वैसा ही ये शीर है वो शीर सर शीर शीर और जो राइटिंग में आप काम करने चाहते हो तो कह बोलते है हैं हम कह गुजराती में हम बोल सिखाते हैं हम हिंदी में नहीं कह बोलते तो क जैसे क तो बोलने बुल, से उनको मालूम नहीं रहता लेकिन किसी को बोलता वो क्या वो कनुभाई किधर है वो बोलता है कनुभा इनको नाम तो मालूम है मुझे, मेरा नाम कनु है लेकिन लिखने में सुरक्षा कहता है कि क भई है वो क ये समझ जाता है क बाद में हम इनको कलम बताता हूँ तो बोलता है एक ही सिर्फ क क के नीचे लाइन करता हूँ देखो वो कनुभा वो कलम इस इस तरह में एक एक शब्द आगे बढ़ाती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ऐसा हमारे सभी दोस्तों को भी जो इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक मेंटली रिटायर्ड बच्चों को पढ़ाने में उनका जो आई क्यू लेवल है वो बहुत कम होता है और जहाँ जो फ्रेशर्स होते हैं जो नॉर्मल चाइल्ड होता है उनको पढ़ाने में इतना दिक्कत नहीं होता क्योंकि वो देख सकते हैं सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं लेकिन ये बच्चे ये तीनों नहीं करते तो इनको हर चीज़ जो है स्पर्श के माध्यम से और बार बार बताना पड़ता है एक ही चीज़ को तब ये बच्चे जो है कुछ सीख पाते हैं या समझ पाते हैं तो ऐसे में दिक्कतें कहाँ आती थी बहुत ज़्यादा मुश्किल का बात है इन बच्चों को पढ़ाने में जो बालक है ना उनका आई क्यू कम से कम पंद्रह से कम होता है उनको नहीं खाने का बन होता है नहीं इनको स्थिर रहने का मन होता है नहीं सुनने का मन होता है माइंड आई क्यू जिसका कम होता है स्थिर नहीं ले सकता जि, जि, जिसका आई कम होता है इनको तैयार करने में बहुत दिक्कत होती है और जो लड़का के पास वो से पचास तक आईक्यू होता है इनमें तो नॉर्मल के जैसे हम चल जाते हैं आगे ये मेन आईक्यू के ऊपर है कि जिसका आईक्यू क्यू पंद्रह से कम है हाँ। उनको बहुत ज़्यादा माना ट्रेन करना पड़ता है या बहुत मुश्किलें होती है और जिनका पैंतीस या उसके ऊपर है वो लोग नॉर्मल हाँ। वो लोग नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं जल्दी उन समझ जाते हैं ऐसा अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आपको इस फील्ड में आने के लिए कहाँ से मोटिवेशन मिला आप इस फील्ड में क्यों आए मैं फील्ड तो आने का कोई मेरे पास मोटिवेशन नहीं थे हमारे परिवार ऐसा कोई एजुकेशन नहीं देते लेकिन मैं अचानक ही पढ़ गया और बढ़ने के लिए नौकरी में तपास में था तो हमारे वो स्कूल में हमारे गुजरात में शुरूत थी सूरत इस शिक्षित लाइन की तो मैं इंटरव्यू में गया उन्होंने बोला कि आप नॉर्मल बीएड इनके बीएड करना पड़ेगा बस ऐसे स्वीकार लिया क्या कि सर्विस की चांस है कर लेता है बस आपका खुद का कोई मोटिवेशन नहीं था कि आप ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे करके मैंने क्या बोला कि 25 वर्ष तक मन बुद्धि क्या है मुझे और तक समझ मालूम नहीं था तो जब मैंने सर्विस के लिए ढूंढता था और ऐसी संस्था में गया तो मालूम हुआ कि यही स्कूल है मैं चाइल तो पहले से कोई तय नहीं था कि मैं यही स्कूल में जाऊँगा अभी तो सब तय कर दिया डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बन गए सुविधा है हमारे समय में वो सब सुविधा नहीं थी लेकिन तो आप नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा सकते थे ना नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा आ, सकते नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा सकते थे वो इसमें क्या नौकरी तो मिलती थी लेकिन मैंने कहा मैं गुजरात में गांधीनगर के अमरील में मुझे मिलते थे तब मेरे पास हमारे मम्मी था वो अंत था पपा इसलिए मुझे कहा कि ऐसे नहीं जाने का जहीं, जहां भी जैसी नौकरी मिले मैं गांधी में ही करूंगा इसलिए ये जो प्रॉब्लम था इसके वजह हाँ। से आप यहीं पर नौकरी खास इस चीज को सीखकर आपने इस नौकरी को किया अच्छा शुरुआत में आपको कैसे लग रहा था क्योंकि नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना आसान होता है अच्छा, एकदम जिस समय जब आपको कोर्स कर लिया और आप इन बच्चों के बीच में आए तो तब का एक्सपीरियंस कैसा है फर्स्ट डे का मैं शुरुआत में गया तो एक मास तक तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हो मैंने ऐसा करी सोचा नहीं है मैंने ऐसा कुछ पढ़ाए नहीं किए लेकिन मैं ऐसा नीचे साथ में किया कि वही करने का ही बस हमारा फल है और हमारा इनमें से रोजी मिलेगी बस ऐसा मन लगा एक मास के बाद मैं इसमें तैयार हो गया कि मुझे करना ही है लेकिन हर रोज सुबह में स्कूल में जा तो अच्छा नहीं जाना चले दो चले तो, ऐसा होता है क्योंकि नया विषय था नया रास्ता था सब सम। समय आप ज्वाइन किया उस समय और भी टीचर्स थे क्या और भी टीचर थे जो सब हमारे साथ ही थे मैं जो पहला गया था वही वही पहला गया था गुजरात में गिस सौ पंचोते में वो स्कूल शुरू हुई थी और मैं सीटे में स्कूल में गया था तो तो उसकी कोई शुरुआत भी नहीं थी शुरुआत में मैं पहला गया हमारे साथ दूसरा एक पंचपाल के आया दो टीचर थे बस इन्होंने भी हमारे जैसे ही स्वीकार तो कर लिया था, था। हम दोनों एक ही तरह के थे क्योंकि जरूरत थी अच्छा उस समय कितने बच्चे थे इस समय ट्वेंटी थ्री बच्चे थे उन्नीस सौ ने सितोत्तर में उन्नीस बच्चे आपको हाँ। जो बच्चे मेंटली रिटायर थे उसमें थे और ये स्कूल गवर्नमेंट का था कि प्राइवेट स्कूल समाज सुविधा हैंडलिंग सेमी गवर्नमेंट चलती थी सौ टका उनकी ग्रांट समाज दे देती थी निभा कर देती थी और कार्यक्रक सबका पेमेंट भी सरकार देती थी सभी लाभ नॉर्मल जैसे ही मिलता था लेकिन संचालन प्राइवेट था लाभ सब सरकारी था बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सन्ना मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी पता चल रहा होगा कि नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने में और एबनॉर्मल बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और उसमें जैसे कि हम बिना प्रिपरेशन के बिना मोटिवेशन के जब जाते हैं तो नेचुरली वो चीज़ें करने में दिक्कतें आती है तो सना भाई को एक महीना लगा उन बच्चों को समझने में खुद को समझाने में और फिर बाद में एक महीने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मुझे इन्हीं बच्चों को पढ़ाना है और क्योंकि वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते थे अपने माता पिता को सेवा करना आ, सेवा देना चाहते थे इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों को समझने में महीना भर लगा उनको लेकिन महीने के बाद इन्होंने अपने आप को समझ लिया और बच्चों को भी समझ लिया और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं चाहूँगा कि जैसे पढ़ाई आपने शुरू किया बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो आ, उस समय जब आप पढ़ाते थे कौन सी चीज़ें उनको पढ़ाना शुरू किया शुरुआत में उनके साथ एक्टिविटी बचे तम थे खेलने की चित्र की पर पर हो के टॉयज की आ, अलग अलग प्रवृति इनका कराते थे सीधे सीधे पहले कल कल फैशन नहीं इनको पहले हम विश्वास में लेते थे उनको जो सब प्राइमरी जो कहती है तैयारी सौ सो, सौजात तैयारी इनकी ऐसा करते बाद में पढ़ाने का शुरू होते हैं क्योंकि बालक पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता तो पूरा बैठ ही नहीं सकता खा नहीं सकता ऐसा वो मेंटली रिटायर है वो तो उनका शरीर भी वीक भी होता है उनका दिमाग जल्दी चेंज हो जाता है तुरंत चेंज हो जाता है आवेग जिनको आगे। हम आवेग बोलते है आवेग तुरंत चेंज हो जाता है हम जो वर्ग में जाते हैं तो बोलते हैं साहब जी मजा मजा और मजा बोलता है बैठो बैठो तो ऐसा ही आवक बन जाता है बाहर ही चले जाता है अच्छा अच्छा मतलब आवेक का कोई ठिकाना नहीं एक मिनट में वो खुश भी होता है एक दिन एक में एक मिनट में रगड़ भी जाता है और खाना भी मांगता है हमारे सात वर्ग में सात लड़के की एक वर्ग होता है सातें अच्छा। सात साथ लड़के अलग अलग ही प्रवृत्ति करते हैं हम ऐसे नहीं बता सकते कि चलो तो आज क सीखना चाहिए सबको क सीखा नहीं हमारे पास ऐसी प्रवृत्ति होनी ही चाहिए कोई को खिलौना देता हो कि आ, वो करें ना करें कि परवा नहीं किन कलर दे देता हूँ किन को नोट दे देता हूँ किन को पार्टी दे देता किसको स्टैच्यू दे देता दे हूँ जिनको जो करे वो करे इसमें भाई वो करते तो रहते हैं इनके मत हमारे इसमें क्या होता है हमारा ऑब्जर्व होता है ऑब्जर्वेशन और मैं सोचता हूँ कि वो बालक दवाई खेलता है दवाई के ऊपर बैठता है तो मुझे ऐसे ऐसे ऑब्जर्वर लिख सकता हूँ कि उनको तो घोड़े का है घोड़ा तो उनको सवारी का ही शौक़ होता तो हम जो आगे स्टडी करें तो उनका माँ बाप के यहाँ सब ये सब मालूम होता है कि उनका ऐसी घर पे भी हॉबी हो होगी हम ऑब्जर्वेशन विषय होता है सना मैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ जो बच्चे मेंटली रिटायर्ड होते हैं उनको डायरेक्टली कोई चीज़ हम पढ़ा नहीं सकते लेकिन उनकी हॉबीज उनकी हरकतों को देखना ऑब्जर्वेशन करना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक टीचर का और उसके बाद ही उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं या समझा सकते हैं जैसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया सात बच्चे इनके क्लास में रहते थे सातों का अलग अलग जो है सोच होती थी अलग अलग उनकी एक्टिविटीज़ होती थी सबको जिस तरह से उन बच्चों को कुछ ना कुछ खिलौने क्राफ्ट पेंसिल कलर्स ऐसे कुछ चीज़ें दिया जाता था और उनकी फिर एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता था बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि हम लोग अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक में एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनते हैं आप सुनाए हैं रेड मोद वन पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कते रहो मधुबन खुशबू देता है सावन देखा है जीना खुश का धीना है जोरा जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है खुशबू फेका है सारे सारी देता है मधुबनी खुशबू फेकार है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और सना भाई हमारे साथ हैं जो 68 ए ट्रेनिंग में हमारे साथ उनके एक्सपीरियंस हम लोग सुन रहे हैं मेंटली रिटायर्ड बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो आइए बात करते हैं सना जी आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जैसे बच्चों को आपने पढ़ाना शुरू कर दिया तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है और आपको कब लगा कि ये बच्चे तैयार हो रहे हैं समय लगने के बाद ऐसा तो होता है कि बालक हमारे को रिस्पॉन्स देने का शुरू कर देता है इससे हम समझ सकते हैं बालक पढ़ने के लिए तैयार है कभी नहीं बैठता ऐसा तो नहीं एक एक सप्ताह के बाद तो ऐसा मालूम होता है कि हमार को रिस्पॉन्स देता है हमारे का साथ काम करने के लिए तैयार है ऐसे समझते हैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि ये बच्चा नॉर्मल है इनका आयु कम है ये कैसे पता चलता है या इसमें ये कमियां हैं ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं नहीं तो डाइने ऐसा तो होता है कि नॉर्मल के साथ से इनकी पैर में तपास को करनी पड़ती है मानक देखिए कि जो बालक छ मास के अपना नॉर्मल होता है छः मास का बालक वो सिटिंग कर सकता है जैसे वो मंद बुद्धि बालक छः मास में सिटिंग नहीं कर सकता नॉर्मल बालक आठ मास का वो चार पाँव से चल सकता है जो नॉर्मल बालक दस मास के बाद भी नहीं कर सकता नॉर्मल बालक नौ मास के बाद वो पिंच बोल सकता है नॉर्मल जैसे मन बुद्धि वाला बालक एक साल होने के ज्यादा वक्त बाद भी नहीं बोल सकता ऐसी स्पेयर नॉर्मल के ही साथ होता है क्योंकि उनका विकास कम में विकास ना सब अवेल धीरे धीरे दिर काम करता है उनका विकास हरेक क्रिया में पछाते ही पछाते रहता है तो ये नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चे को पहचानने का ये सुंदर तरीका आपने बताया और इनका डायग्नोस करने के लिए जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते वही होते हैं कि इसके लिए कोई खास डॉक्टर्स होते नॉर्मल के साथ हमारे मैंने मैंने जो पढ़ाई की है बालों को जो तैयार किया है इसमें मैं कोई डॉक्टर की सलाह नहीं ली मैंने मैं भी एक परिवार के सभ्य था हमारे भी लड़के थे और हमारे बाप दादा के पास मैंने जो एक्सपीरियंस लिया था कि बात तो करते हैं ना कि भाई सर में तो चलने लगता है इतनी सर में तो दौड़ सकता है उनके समय बोल सकता है ये अनुभव ने मैंने उनके साथ प्रयाग किया और उनके साथ में काम करता था एक और बात पूछना चाहूँगा सना भाई आपसे कि जैसे हम लोग नॉर्मल जो पढ़ाई बच्चे करते हैं ये बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं या इनका शारीरिक क्षमताएं भी कम होती है तो इनको बीच बीच में इलाज भी कराना पड़ता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कई बार घर वाले इन चीज़ों को बच्चों को पढ़ाने भी नहीं बेचते हैं घर में ऐसे बच्चे को देखकर बोलते देते ठीक है इसको तो कुछ करना नहीं है तो आप क्या बताना चाहेंगे ऐसे माता पिताओं को जो बच्चों को घर में ही रखते बताते नहीं क्योंकि थोड़ा समाज का भी रहता है क्या करें इनको ऐसे स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा ये करना तो उनके लिए आपको क्या बताना इनके घर में रिटायर्ड चाइल्ड है वो पेरेंट्स खुद को ग्लानी अनुभवता है भले वो सोचता है कि हमारा बालक कुछ खामी वाला है हमारा कुछ बालक रिएक्शन जल्दी नहीं बताता ऐसा सोचता इसलिए वो पढ़ाने में भी तैयार नहीं होता लेकिन मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि नॉर्मल बालकों हो या रेमेटेडाइड उनकी कुछ भी कम, कमी होए, तो अपने डॉक्टर के पास जाके उनकी रिपोर्ट निकलवाना निकलवाना चाहिए और उनको पढ़ाना तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि शिक्षण ही उनको आगे ले जा सकते बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं कई बार हमने इस विषय को लेकर बातचीत आपको सुनाया है कुछ प्रोग्राम्स भी हमने इस विषय को लेकर किया था और मैं चाहूँगा कि यही मैसेज है कि जो माता पिता हैं और जिनके घर में इस तरह से मैंटली रिटायर्ड बच्चे पैदा होते हैं तो बिना जिझके क्योंकि ये भी एक टाइप का बीमारी कह सकते हैं डिजीज़ कह सकते हैं तो हो सकता है कि बचपन से ये बीमारी हो और कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद पढ़ाई करते करते वो बच्चा नॉर्मल पोजीशन पे भी आ सकता है हाँ थोड़ा लेट होता है ऐसा नहीं कि नहीं होगा लेकिन उसके लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा ना घर में रखे रखे आप उसको और भी मुश्किल में आ जाएंगे आप धीरे धीरे जब उसका एज बढ़ेगा तो उसको ठीक से आप हैंडल भी नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए ज़रूरी है आप समाज की बातों को न देखते हुए समाज में ऐसा कोई नहीं है समाज में हर चीज़ की कमी हर चीज़ की अच्छी बातें भी बुरी बातें भी होती हैं तो हम उनको देख या फिर अपना शर्म से या फिर निंदा से या थोड़ा ग्लानी फील करके बच्चों को अपन दबाए नहीं बच्चों को बाहर लाए और सबको बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है बच्चे का बेचीजे का आप बिंदास रहिए और बच्चों को ट्रीटमेंट भी दे और साथ में ऐसे स्कूल जो बने हुए खास उन बच्चों के लिए उसमें दाखिला उनको ज़रूर देना चाहिए ताकि बच्चों का विकास बनता रहे और आपका बच्चा अगर ठीक हो जाता है तो आप दूसरे को भी मोटिवेशन दे सकते हैं आपके द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिल सकता है और आपके सोसाइटी में या गाँव में इस तरह का कोई बच्चा आ जाता है तो उन बच्चों को भी आप एक तरह का सहारा दे सकते हैं उसको बता सकते हैं कि मेरा भी बच्चा ऐसा था लेकिन यहाँ जाने के बाद ये ठीक हो गए तो ये एक तरह का जो है दूसरों के लिए एग्जांपल आप बन सकते हैं ना कि आप हीन भावना में रहकर उन चीजों को करें ही नहीं तो ये गलत हो सकता है तो इसलिए जरूरी है समाज को देखिए आपसे समाज जुड़ा हुआ है तो इसीलिए आप अगर अच्छा कर्म करेंगे अच्छी बातें लोगों के सामने रखेंगे अच्छा वर्क करेंगे तो आपका नाम समाज में अपने आप ही होने लग तो सना जी जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास काफ़ी समय तक कितने साल तक आप इस फील्ड में काम कर मैं इकतीस साल इस फील्ड में काम किया है मैंने बड़क के साथ 31 वन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अगर बच्चों को कुछ म्यूजिक या संगीत भी सुनाते हैं इसमें हाँ मैं बाल गीत सुनाता था एक्टिविटी गीत सुनाता था बागत भी काम करवाता था टॉय भी मिट्टी का बनवाता था और अलग अलग और प्रवृत्ति कही थी मैं सब लड़कियों जो कर सकते उनके पास करवाता था नहीं कर सकते इनको में नजर रखना बोलता इनमें मदद करने का सीखता है हेल्प करता था ऐसे ही काम करवाता है जो नहीं करता हो हेल्प ही करता था वो बोलता है कि पौधा लगाना है जो बोलता है वो कर सकता है तो मैं खड़ा था वो ये इसमें रखता हो वो बोलता है तो चलो को पानी लेके आओ तो हेल्प में पानी भी लेता है पौधा रख नहीं सकते लेकिन पानी लेके इनको देता है जो कर सकता है वो पढ़ा रखता पानी भी इसमें रखता है अच्छा बच्चों को जो गीत संगीत आप सिखा थे कुछ गीत हमारे बच्चों के लिए सुनाइए आप अभी तो बहुत साल हो गए है <laughs> <मैं> सुना हो <हुँ। laughs> क्या हमारे पास पूर्व तैयारी कुछ नहीं है हमारे रिटायर हुई भी दस साल तो हो गए अरे <laughs> बेन चक्की बेन चक्की बेन चक्की बेन, चकी बेन। मारी से रम आओ तो जरा आओ तो जरा तो गुजराती बोलो तो ये पर बेहस तो नहीं है जो शब्द रह मैं बोलता हूँ याद कीजिए आप हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा और खास जो छोटे बच्चे सुनते हैं उनको भी अच्छा लगेगा क्या बोल डाढ़ी वाला बाबा आया रे आओ रे आओ रे सो छोकर वाला बाबा आया रे आओ रे आओ रे सौ छोकर जन लांबी बी लाबी दाढ़ी जिन वड़ वै जेवा चिप रख तो करतो खण करो गम गम करतो आओ रे बढ़ी वो आओ रे आओ रे आओ रे सो करा चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना प्राणी गाड़ी सब कई गीत गाते थे हमारे पास बुक थी सब अभी तो जरूरत नहीं है सब गायब हाँ, हो जाता है बना, आप अलग अलग प्रसंग पे बच्चों को भजन गीत वगैरह सुना के भी उनका एंटरटेनमेंट करते हुए मनोरंजन के साथ बच्चों को पढ़ाने का एक अलग ही तरीका होता है और इन बच्चों को आप काफ़ी समय तक इन बच्चों के साथ रहें तीस इकतीस साल तक आप इन बच्चों के लिए काम किया बहुत ही अच्छा काम आपने किया है और मैं चाहूँगा कि जैसे गांधीनगर में आप काफ़ी समय तक रहे हुए हैं और गांधीनगर में फिर आपके माता पिता के साथ आप रहें तो आपके अपने बारे में बताइए जब आप नौकरी लग गया तो फिर क्या क्या चेंजेस आपके जीवन में आए नौकरी मिलने से चेंज तो क्या आया कि एक तो आर्थिक पोजिशन अच्छी हुई और जो व्यवहार में कुछ रुकावट आती है वो सब नौकरी के साथ जो पैसे आती है उनमें पूरी होती है बदलाव ये आया और जो जरूरत जैसे जैसे नई चीज आती थी जैसे कि टीवी बाद में फ्रिज जो जो आता सब ले सकते थे और समाज के साथ नया अनुभव कर सकते थे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा की अच्छा भक्ति गीत या फिल्मी गीत आप सुनते होंगे उस समय भी तो कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बता मेरे स्कूल में भक्ति ने तो। कौन से गीत सुन अभी तो नहीं, नहीं तो नहीं मैं गीत तो नहीं है मैं प्रार्थना ऐसा बोलता हूँ की ब्रह्मानंदम परम सुखदम कवल ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदस्य तत्मशदिल्ष एकांमचल सर्वदीभूत भावातीत त्रिगुणरि सदगुरू तमा सद्गु तम नमा तम नमा हरि पर गुरुपरम तम सोमां ज्योतिर्लिगमय दीपज्योति पर ब्रह्मस्वूप गुरुसाक्षात् पर्रह्मस्वूप गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मे श्री गु नमः <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी प्रार्थना आपने सुनाई आशा करता हूं हमारे सभी लोग जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं श्रोता उन्हें भी अच्छा लग रहा है और आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं सनाबाई से, से आप सुनाए हैं रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्करा आते रहो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 के वसते हो तेर दिल में प्यार जी इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है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 दुबार का जिंदा है हम ही से नामदार का के मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो नि किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास पे हो तेरे दिल में दिन जीना इसी का नाम है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में 68 एट रनिंग सेनाभाई से, से बातें हो रही हैं गांधीनगर से वो बिलोंग करते हैं और गांधीनगर में ही मेंटली रिटायर्ड बच्चों को 31 साल तक उन्होंने पढ़ाई किया था अब 10 साल से रिटायर हो चुके हैं और अपने घर में रहते हैं और उनसे उनके साथ हमारी बातचीत हो रही काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और जैसे मेंटल रिटायर बच्चों को जैसे 69, 70, 71 में इन्होंने अपना काम शुरू किया बच्चों को पढ़ाने का और उस समय जो टेक्निक्स थे और आज 2018 है तो उस जब आप जो रिटायर हुए तो मेरे ख्याल से 2010 या फिर 8 में 8 में आप रिटायर हुए तो उस समय तक क्या चेंजेस आए टेक्नोलॉजी बच्चों को पढ़ाने में क्या बदलाव आया है कौन कौन से बदलाव आए हैं उसके बाद पहले तो क्या स्लेट पेन नोटबुक ऐसे फेस टू फेस पढ़ाते थे सुनाते थे और लिखाते थे सब लेकिन क्या हुआ कि उन्नीस में जब टीवी आया तो टीवी ने लड़कों ने जब उपयोग किया तो बहुत ही में आ गए दिखता है कि यहाँ तो थोड़ी बार में गीत आता है या का स्टोरी आती है और खुद उनका जैसा ही कोई स्कूलों का प्रोग्राम भी आता है तो बालक अच्छे अच्छे खुश हो जाते थे इनके बाद फोन आया जिनको बोलता कि रेड लाइन फोन उनमें भी मम्मी पापा के साथ बातचीत करता है इसमें बोलता है कि मैं यहाँ अच्छा रहता हूँ मैं लिखता हूँ मम्मी मैं परेशान नहीं करता मैं सबका मानता हूँ ऐसी टेक्निकल का उनको उपयोग करने का एक चांस मिला और हम रहे तब तो पहले वो दो तीन दो वस्तु टेलीफोन और टी वी तीव। दोनों आ गया, दोनों आ गया। बाद में तो क्या आया क्या वो तो मालूम नहीं अच्छी <laughs> बात है और पढ़ाई के साथ साथ में जैसे आपके कोर्सेज थे उसमें क्या क्या बदलाव आया मेरा कोर्स में क्या क्या बदलाव बदला आया पहले तो बस पढ़ाई में ही मैं जो जानता था जो सोचता था वो ही करता था लेकिन जब मैंने कोर्स किया तो मालूम हुआ कि एक बालक को एक कदम से आगे ले जाने में एक सप्ताह लगता है स्टेप बाय स्टेप आगे चलने का एक परिवर्तन आया और तो बालक नॉर्मल जैसा ही तैयार हो सकता है ओ, वो मान लो कि ऐसे होता है कि दस आप ले इनमें से कम से कम एक लड़का तो इतना ही तैयार हो कि नॉर्मल जैसा सात कक्षा तक पढ़ ही सकता है ये परिणाम तो मैंने देखा क्या चेंजेस आए जैसे आप जब कोर्स किया इसका उसके बाद अभी जो नए नए कोर्सेस उसमें क्या क्या चेंजेस उसमें हुए नए नए कोर्स तो मुझे अभी मालूम नहीं होगा नए कौन से आए हो गए कोर्स किया वो कोर्स के बाद कौन सा न आया तो दस साल में मुझे मालूम नहीं तो अच्छा। दिखना ही पड़ेगा ना मैं स्कूल में नहीं गया लेकिन कुछ बदलाव हुआ है बदलाव तो कोर्स अनुभव अनुभव अधिक बदलाव ही रहता है सिस्टम में तो मेथड बोलता है टीचिंग पावर बोलता है ये सब इसमें बदलावता होता है कोर्स जूना हो या पुराना नया सब में बदलाव आता है क्योंकि इसकी रेडम रे, रे, रे हो जाती है इसमें गति मिलती है इसमें एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि पहले जो स्कूल इसके बने मेंटली रिटायर्ड के स्कूल और अभी जो स्कूल बनते हैं उसमें क्या क्या चेंजे पहले तो जो चाहे ट्रस्ट शुरू कर देता था गवर्नमेंट के पास मंजूरी मंगवाता था अभी ऐसा नहीं होता है अभी तो गवर्नमेंट के पास मंजूरी लेने के लिए उनके पास सुविधा मंगती है गवर्नमेंट कि सात लड़के के लिए एक रूम उनके लिए टाइ टॉयलेट उनको रहने के लिए पहला रूम खाने पीने के लिए रसोडा में रूम उनका जो स्नान कराने वाला अटेन्डेंट उनके देखरेख रेख रखने वाला पट्टा वाला ऐसे सात बालों के लिए सात कार्य कर की पूर्व तैयारी आपके पास है या नहीं ये सोच के पदवानगी देते हैं अभी तो पहला तो देते थे ही दे देते थे तो अभी नहीं देते पूर्ण सुविधा लड़कों के विकास के लिए पूर्ण सगवड़ मिलती है या नहीं ऐसा सोच के पदवानगी मिलती है और इसके साथ साथ में अभी जो आपके गांधीनगर में कितने और स्कूल हैं आप जो पढ़ाते थे वो और उसके बाद कितने और स्कूल बनाए गए इस टाइप के आ, हमारे साथ तो गांधीनगर में तीन स्कूल थी गार्डन अट्ठाईस में एक समर्पण स्कूल मंद बुद्धिवार लड़कों की थी और प्रति प्राटिया है उसके पास मंद बुद्धिवार लड़कों की स्कूल थी और उवारसद गांव विकलांगों की एक स्कूल थी ऐसे सारे तीन चार तो स्कूल थी हमारे और अभी तो बहुत हो गई है अहमदाबाद में तो मानो के पंद्रह सोलह स्कूल हो गई है और हर जिले में कम से कम एक एक स्कूल तो है गुजरात में ये और बात पूछना जैसे ये बच्चे आते कैसे है या न इनका क्या वो आ, सिस्टम क्या है क्यूँ ऐसे होता एबनोर्मल बालक जन्म से आते वो तो आ, है पूछते है आप ना एबनोर्मल बालक जन्म से ही आते हैं इनका एक कारण ऐसा है की मम्मी के गर्भवास में जब बालक होता है तो उनको कुछ सर्दी ऐसा लगता थी मम्मी को तो गरम दवा लेते हैं उस वक्त लड़का को गर्मी की असर होती है पहला कारण होती है गर, गरम दवाई की माँ की घट में बालक पर असर होती है एक कारण एक और दूसरा कारण है कि मम्मी जब गर्व गर्भवास होती है तो उनकी तबीयत अच्छी हो या ना हो इनकी भी असर होती है मम्मी खुश रहे तो बालक खुश हो है मम्मी खुश न रहे तो बालक भी ऐसा मन, मन रिटायर्ड आता है और उनके बाद जब बाढ़क को जन्म करवाते हैं तो वो बाढ़ प्रसूति के वक्त दायन उनको वो चिपिया लगाती है ऐसा कुछ लगाते हैं तो इसको क्या लब मज्जा पर उनकी कुछ असर होती है तो भी वो रिटायर्ड बालक होता है और जन्म के साथ वो सिर नीचे टकराता है वो कम वक्त और कम गति से टकराता है उनके भी उनको असर होती है और जन्म के पहले वो बालक जन्म के बाद भी ऐसे बालक होते हैं और अठारह दा, साल तक वो मंद बुद्धि होने की शक्यता होती है अठारह साल बालक जो होता है इनको बोलते हैं एडल्ट नहीं सीजो फेना बोलता है इनको सीजो फेना बोलता है और बीच बीच में जो आता है वो मंद बुद्धि आता है पांच वर्ष पांच वर्ष होने के बाद भी मन बुद्धि हो जाता है और जो बालक पूरा समुद्र हो जाता है उनको कुछ अन्य होता है पैर पैर लग पैर करते हैं कि वो मेरा भाई है उनको ऐसे रखते हैं, उनको ऐसा रखता है वो नॉर्मल थे तब और इसमें भी कुछ मगज में इनकी चोट लग जाती है तो भी बालक मंद हो जाता है जन्म और जन्म बाद, दोनों जगह हाँ, स्पीच कम लेट आवे उनके आधार भी मंदबुद्धि हो जाता है माइक्रोसे मन बुद्धि हो सके हम हाँ। नानू बालक डॉक्टर जी नॉर्मल गोट हुए न थी सना मैं बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत सारे कारण हो सकते हैं गर्भ में भी हो सकते हैं गर्भ धारण करने के बाद भी अब मेडिसिन जो मदर लेते हैं उसके कारण भी इसका, इसका उसमें मेंटली रिटायर्ड बच्चे पैदा हो सकते हैं और साथ ही साथ हमारी जो एक्टिविटीज़ है मदर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो बच्चे के ऊपर उसका असर होता है मदर अगर तनाव टेंशन में डिप्रेशन में है तो उसका भी असर बच्चे के ऊपर पड़ता है तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर हेल्दी चाइल्ड को जन्म देना चाहते हैं नॉर्मल चाहे को जन्म देना चाहते हैं तो जो गर्भवती माँ है उसके ऊपर पूरा जो है डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें मस्त रखें खाना पीना उनका जो है ठीक रहें और थोड़ा सा उनको घर वालों भी सपोर्ट करें क्योंकि ऐसे में जो है बच्चे पैदा होने में आ, उनको आसानी हो सकता है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है और इसमें हमारे परिवार वालों को सपोर्ट करना चाहिए और ख़ुद जिनके जिन्होंने गर्भ धारण किया उस महिला का भी जिम्मेवारी बनता है कि मुझे हेल्दी वेल्दी रहना है अच्छी तरह से आयरन वगैरह जो ऑल विटामस के खाना खाना है डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना है जैसे जैसे डॉक्टर्स बताते हैं वैसे करना भी है और अपने पर पूरा अटेंशन देना है तो चीज़ें जो है आ, कम हो सकती हैं अगर इन चीज़ों में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है तो बच्चे के ऊपर उसका असर होता है और गर्भ में ही बच्चे जो है मैंटली रिटायर्ड होकर पैदा होते हैं या फिर पैदा होने के बाद भी ये चांसेस है जैसे सना बता रहे थे पाँच साल के अंदर भी चीज़ें बदल सकती हैं हो सकता है पाँच साल तक बच्चा नॉर्मली बिहेव करे और पाँच साल के बाद एबनॉर्ल भी हो जाए या मैंटली रिटायर्ड हो जाए और कई बार बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि कंपटीशन होता है जब घर में चार पांच बच्चे हो जाते हैं तो किसी को हम बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं तो उसके कारण वो बच्चे का दूसरा जो छोटा बच्चा है वो उस देखता है कि इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे नहीं करते तो इस वजह से भी चीज़ें जो है उनके मन के ऊपर असर होता है तो बच्चा कुछ समय के बाद मेंटली रिटायर्ड हो सकता है तो ऐसे कई कारण हैं इसीलिए हमें अगर दो चार बच्चे हैं तो उन्हें पूरी तरह से समान रूप से सब कुछ सब चीज़ें देनी चाहिए एक को कम एक को ज़्यादा देने से भी ये असर हो सकता है और किसी के साथ हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं किसी को कम प्यार करते हैं तो वो भी उसके ऊपर असर होता है तो इसी हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए पाँच साल तक तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देन देना है उसके बाद भी हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और हो सकता है कि आप नॉर्मल पोजीशन पे बच्चे पूरा पढ़ाई करने के बाद अट्ठारह साल के बाद भी ये चीज़ें हो सकती हैं जिसको सिजो नाम दिया आपने तो ऐसा भी बीमारी हो सकता है जिसमें फिर वो मेंटली रिटायर्ड होता है तो बोल नहीं सकते कि हम लोग कौन सी चीज़ें कैसे अटैक कर सकता है ये भी एक टाइप का डिजीज़ ही है और इस डिजीज़ है तो फिर बीमारी है तो उसका इलाज भी है तो ऐसा है नहीं कि इनका अगर बीमार है ऐसे टाइप के बच्चे हैं तो इसका इलाज नहीं हर बीमारी का इलाज है सम्भवतः आपको जो है ऐसे स्कूल में ऐसे डॉक्टर से मिलाना होगा बच्चों को तब जाके ये चीज़ें ठीक हो सक बहुत ही अच्छी बातें सनाबाई से, से हो रही हैं और आशा करता हूँ आप सभी को भी ये बातें समझ में आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि जैसे आपका 31 साल तक आप उस स्कूल में पढ़ाएं आपको बीच में ऐसा नहीं लगा कि आपको कहीं और जाके पढ़ाई नहीं करना है या कुछ आप हायर ग्रेड पे जाना है ऐसा कुछ नहीं कि जो हम स्वीकार लिया है ये लाइन तो सही बात है और ये छोड़कर दूसरी जगह पे मैं जाऊँ इसमें क्या फर्क था कि हमारे पास स्टडी मेंटेलिटी लाइन की थी लेकिन क्वालिफिकेशन और, और पे ग्रेड माध्यमिक का था मैं माध्यम में, में जाऊं तो भी मुझे चौसा सोलह सा बेसिक मिलता था और इसमें भी रहूँ तो भी मिलता है और मैंने एक दूसरा भी सोचा कि ये हार्ड थो, थोड़ा दिन हार्ड बड़े लगे बाद में अब मेरा काम हो गया सरल है, है और वो नया मैं कैसे करने था। इस वक्त मैं इस सोच कर मैं कभी सोचने के लिए और नई जगह का सोच सुच भी नहीं कमें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने कहा कि मैं मिडिल स्कूल का टीचर जरूर हूँ मैं चाहूँ तो बच्चों को पढ़ा सकता था नॉर्मल बच्चों को लेकिन जब इस फील्ड में आ ही गया है तो पेमेंट मुझे दोनों जगह सेम मिलता तो फिर इसमें फिर से चेंज ऑफ़ करके कोई फ़ायदा नहीं और आपने सोचा कि ये डेडिकेशन के साथ इसी चीज़ को करना है इन्हीं बच्चों के साथ हम अच्छी तरह से टैकल करते हैं तो ये एक अच्छा माध्यम बना और आपने पूरा समय जो है 31 साल तक पूरे उन्हीं बच्चों को पढ़ाते रहे अब नॉर्मल बच्चों को और रिटायरमेंट जब आपका हुआ दो में तो उस समय आपको कैसे लग रहा था रिटायर्ड हुआ उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि बस हमारी सेवा का वक्त पूरा हो गया और मैं ये भी सोचता था कि ज़्यादा तक मैं इसमें रहूं तो मुझे और कोई रिटर्न की तो अपेक्षा नहीं थी लेकिन हमारे बाद में जो नया इंटरव्यू लेकर आएगा उनको लाभ कम हो जाएगा इसलिए मैंने आगे तो इसमें काम करने का सोचा है नहीं बस मेरा काम मेरा घर का काम करना शुरू किया था मैंने घर में क्या करते थे घर में हमारे पास जमीन थी थोड़ा कम जमीन थी इसमें किचन गार्डन बनाता था सब्जी फ्रूट रखता था था छोटा प्लॉट 700-800 मीटर का चलिए सना भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये चीज़ें जो है बिल्कुल नई थी जो मैंने आप तक पहुँचाई हैं और बहुत कम इस तरह का जो नॉलेज है इस तरह का जो एक्सपीरियंस है हमको सुनने को मिलता है नॉर्मल स्कूल के टीचर्स का तो हम लोग इंटरव्यू हमेशा लेते हैं लेकिन अब मेंटली रिटायर्ड बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स से इंटरव्यू आज बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है और वो भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव इकतीस साल का उनका अनुभव और सिक्सटी ए ट्रेनिंग में भी उनको कुछ कुछ जो यादें उनकी ताज़ा है वो सारी चीज़ें वो हम तक पहुंचा रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है तो एक चैलेंज वाला जॉब है क्योंकि नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना आसान है लेकिन अब बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत चैलेंजवल जॉब है लेकिन इसमें एक समर्पण भाव से अगर जब हम काम शुरू करते हैं विधि पूर्वक करते हैं और सभी चीज़ें उनको जानकर समझकर उनको समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है तो आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं और आप अच्छे मार्गदर्शक भी बनते हैं और बच्चों को जल्दी से प्रोग्रेसिव बना सकते हैं उनको नॉर्मल पोजिशन में लाने के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान तो बहुत ही अच्छा लगा सना भाई आपसे बातें करके आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुना है रेडमोज वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो चुप है चांद चांद चुप है आसमान है मीठी मीठी नींद में सो रहा जहान है सो रहा जहा है आज आधी रात को नी हवा याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं सना भाई हमारे साथ हैं जो सिस्टी ए ट्रेनिंग में भी हेल्दी वेल्दी हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं मेंटली रिटायर्ड बच्चों को पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं और उनकी क्या सिचुएशन होती हैं वो सारी चीज़ें हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी अच्छी बातें जो है मेंटली रिटायर्ड बच्चे कैसे पैदा होते हैं उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है और कैसे ये स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सारी बातें हमने सना बाई से सुना अब मैं चाहूँगा कि जैसे नॉर्मल स्कूल में बच्चों को हर साल पिकनिक ले जाते हैं क्या अब स्कूल या मैंटली रिटायर्ड बच्चों को भी आप पिकनिक वगैरह के लिए ले जाते हैं हाँ, हम पिक जब सर्विस करता था तब तो पिकनिक में ले जाते थे क्योंकि हमारी स्कूल जहाँ सेक्टर सत्तर में थी यहाँ भी एक गार्डन था सेक्टर अट्ठाईस में गार्डन था और इंद्रोड़ा पार्क भी था सविता गार्डन भी था और श... अक्सर अक्सर अक्सरधाम भी था ऐसा हर एक दो दो किलोमीटर पर सब ऐसा जगह थी जहाँ हम पिकनिक में ले जा सकते थे और अट्ठाईस गार्डन ऐसी चीज़ है कि यहाँ मन बुद्धि बालक तो अनहद खुश हो जाते क्योंकि इनमें बाल गाड़ी थी स्नाना तालाब भी स्नाना घर था इसमें भी बालकों छोटी गाड़ी भी थी सब बालकों के विकास के लिए जो जो चाहिए और सब एक्टिविटी के लिए तो बहुत इसके सगवट थी इसलिए अट्ठाईस में तो हम दो का तीन मास बाद अवश्य ले चलते थे और हर पंद्रह दिन में एक स्थानीय पिकनिक में ले जाते थे क्योंकि नदी के पास रेलवे स्टेशन के पास डेपो के पास वन क्या बोलते हैं जंगल के पास ऐसे तो दो पंद्रह दिन में एक तो एक तो ले जाई जाते जाते तो एक, एक मास में दो टाइम हाँ इसमें से स्कूल में शेर नाश्ता ले जाते थे यहाँ बार को खिला करते और शाम को वापस ले जाते हैं बाकी तीन मास में तो ऐसी बड़ी जगह पे ले जाते थे और वर्ष में एक बार तो बड़ा प्रवास ही करते हैं हम बालकों के लिए एक दो बार तो हमने आबू में भी आए थे हूँ आबू में उन्नीस में लगभग 15 दिवस 10 बार लड़कों के साथ हम रहे थे वो जगह थी लक्खी तड़ाव को इनके साइड में एक धर्मशाला थी मन मुझे रघुनाथ धर्मशाला इसमें हम रो रु, रुक रुक रु गए थे और फिर 1985 में भी 25 बार को लेकर 19 दिन हम आबू में आए थे ऐसे तो कई कई जगह पे बालकों को हम प्रवास भी वर्ष में एक बार तो करते हैं जिसमें पिकनिक भी आ जाए और सब देखें ऐसे दोनों चीज़ें चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और इसमें आप हर महीने में दो बार बच्चों को पिकनिक कराते थे, थे और साल में एक बार या तीन महीने में एक बार बड़ी जगह दिखाने के लिए ले जाते क्योंकि इसमें इससे बच्चे काफ़ी सीखते हैं समझते हैं और इनमें बच्चों को फिर कैसे आप टेर करते थे नए जगह टेरक ऐसे करते थे कि बालक में उनके ख्याल रखना पड़ता है उनका टॉयलेट और इिन दोनों का हम ध्यान रखते थे ये हम जो ध्यान रखते थे तो हमको बोलता है कि ये जगह पे है तो कर देते दे। पानी तो हमारे पास रहता है पानी हम दे देते नाश्ता दे देते दे दे दे दे दे। बस वो दो ट्रैक करने में ध्यान रखते थे हम क्या सस्ता ही ये लड़कों को लिए गति होती है समाज को न देखे कि उनको कोई रखने वाला स्वच्छता में है ऐसा नहीं, नहीं रखे इसलिए दो ध्यान पे अवश्य रखते थे हम और जैसे पिकनिक करते वक्त या घुमाने लेकर जाते हैं कोई दिक्कतें कभी आई थी हाँ कभी कभी याद आए जो लड़का को ओ, क्या बोलता है बाथरूम और टॉयलेट कंट्रोल नहीं कर सकता कभी सुबह में ना गया होता ऐसा भी बनता है तो उनको दो उपहार भी याद आए तो उनके साथ हमारे पास उनको तैयार जो करता है ना भाई वो साथ में आते हैं अटेंडेंट वो आते हैं और उनके जगह विलेज गए सफाई सब करता है ऐसे आती कोई भाग गया या इधर उधर रह गया ऐसा हाँ एक बार ऐसे हम गए थे उदयपुर गए थे पहले हमारे गोपाल नाम का एक लड़का था वो हम सब लड़के बैठ गए सामान भी बस में रख दिया और सेलरी तक उन्हें सोचा कि मैं पेशअप करके आओ क्योंकि थोड़ा नॉर्मल जैसा था इनका एक पाँच तीस से ज़्यादा था बोला मैं हमको नहीं बोला था लड़का को बोला होता कि मैं एक ही करके आता हुआ तो बता गया बस खड़ी हो गई और एक दो किलोमीटर बाद मैंने जम गिनती तो होती है कि कौन डर रह गया नहीं आया नहीं। तो एक किलोमीटर बाद हमने देखा कि एक लड़का नहीं है तो बस यहाँ हमने खड़ी रखी तो कुदरत ने ऐसा किया कि वो लड़का बाहर आया और बस वाले को देखते थे बस वाले इनको नहीं देखते थे तो बाजू में एक भाई था बाइक वाला वो उनको ले लिया कि, कि आपको वो बस साथ में कर देता हूँ और एक बस के साथ उन्हें कर दिया हूँ लेके गए थे अच्छा। दो, दो किलोमीटर वो अमर के साथ छोड़ने के आया था अच्छा। ऐसा होता है कभी कभी घूम भी हो जाता है दो दो, दो दिन में मिलता है अच्छा। लेकिन गांधीनगर में ऐसा होता है कि लोग कर्मचारी होता है तो लड़का आता है बैठा देता है उनको खिलाते हैं और उनको हर एक नाम प्लेट सकते थे हमने टेलर की देख नंबर देखते हैं तो फोन भी कर देते थे तो ले भी जाते हैं ऐसे होते है मना आपका आ, कपड़े के अंदर ही वो नाम और नंबर हाँ। दोनों लिखा रहता है जिसके कारण बच्चे गुम भी हो गए तो फोन कर सकते ब्लू पट्टी में अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा बहुत ही अच्छी बात टेलर, थी थी। थी टेलर के साथ ही उसको प्रिंट आउट करके रख या। देते हैं <laughs> चलिए ये बहुत ही अच्छा टेक्निक आपने यूज किया बच्चे गुम ना हो जाए और घुम जाए तो भी आपको जल्दी से मालूम पड़ने के लिए ये एक अच्छा टेक्निक आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने बच्चों के बारे में बताया पिकनिक स्पॉट के बारे में तो आप अपने परिवार या इंडिविजुअली घूमने कितनी बार गए कौन कौन सी जगह पर हमारा घर है या अंगन ए हमारे परिवार के साथ तो मैं दो हज़ार आठ में रिटायर्ड हुआ तब से ही काम किया है सारा गुजरात में मैं एक मास एक जगह पर गया हूँ और गुजरात के बाद भोपाल में भी गया हूँ बेंगलोर में गया हूँ आबू में भी गया हूँ क्या बोलता है हरिद्वार गोकुल मथुरा सब यूपी में सब जगह भी गया हूँ यानी कि मैं बोला कि मैं रिटायर्ड था एक 11 आठ साल और आठ नौ दस ग्यारह वर्ष घर साथ में घर में रहा और घर वाले बोलते कि अब तो अब रिटायर्ड हो गया कुछ तो घूमो लेकिन मैंने 11 से 13 तक दो साल तो इतने प्रवास किया है कि चलो जो कुछ दिया है उनका अपने लिए कुछ करवाओ ऐसा चलिए सबसे अच्छा कौन सी जगह आपको लगा सबसे अच्छी जगह तो हरिद्वार लगी क्योंकि यहाँ जो आरती का वक्त था एकदम शांत शांत है पानी जो आता है इनकी जो गत्ती होती है इनमें से शांति मिलती थी और तो वो पानी हमारे पाँव में आता है ये आनंद लगता है कि देखो खुद गंगा मैया कैसे आई क्या है तो मालूम नहीं लेकिन हमारे पाँव में आती है बस ये अच्छे अच्छा लगा हरिद्वार का स्नान क्या ये तो मालूम नहीं हमने देखा है ऐसे बोलता हूँ मैं चलिए सना भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपने घूमने वाला बच्चों के साथ का जो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनका भी काफ़ी टीचर्स हमारे सुनते हैं उनको भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है उनके साथ जुड़ी हुई हैं उनके दिल को भी स्पर्श किया होगा आपके शब्द और जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से गुजरात और राजस्थान के लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में या एक मैसेज के रूप में क्या बताना चाहिए मन बुद्धि लड़कों के लिए हाँ मतलब एमना विषय हाँ जैसा बोलता हूँ कि दर एक माँ पुता जेव वो वो है यो स्वीकारी लेव जइए ए पी कक्षाए य कक्षा सुधी तो ने, ने, ने पहचाव जो शिक्षण तो आप चलिए सना भाई बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आपने अपने सभी श्रोताओं को जो सुन रहे हैं इस वक्त उनके खास माता पिता को आपने मैसेज दिया कि आपने बच्चे कैसे भी हो किसी भी तरह का हो चाहे वो समझता हो नहीं समझता हो अच्छा हो बुरा हो लेकिन उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है जितना आप पढ़ाएंगे उतना उसका विकास होगा और सभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए यह आपका मैसेज है तो चलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ सलामी ज़िंदगी में आपने अपने अनुभव को शेयर किया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया सन्ना भाई तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका शुक्रिया चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में सन्ना भाई से बातें हुई 68 रनिंग में भी वो अपने अनुभव का हमारे तक पहुँचाए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया इसी के साथ मैं चाहूँगा आप सभी से इजाज़त और जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वो दूसरों तक पहुँचाएं ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा दाता, मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले रास्ते मे रस्ते से भूल कर भी कोई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 कमजोर होना हर तरफ जुल्म है बे बसी है सहमा सहमा शहर आदमी है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 में है रोशनी दे को दे खुद को तो ही दुश्मनी से हम सजा पाए अपने दिए की मौत भी हो तो सहले खुशी से कल जो गुजरा है फिर चले पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर बोना इतनी शक्ति हमें, इतनी शक्ति हमें दे